गीता तत्व चिंतन युद्ध की धर्मिता पांडवों की हार दुर्योधन का हठ युधिष्ठिर इस जुए में भी हार जाते हैं और भाइयों एवं द्रौपदी सहित शर्त का निर्वाह करने हेतु वनवासी होकर राज्य छोड़ निकल जाते हैं तेरह वर्ष उपरांत जब पांडव शर्त के अनुसार अपना राज्य वापस चाहते हैं तो दुर्योधन साफ इनकार कर जाता है युद्धिष्ठिर तो पाँच गाँव पाकर ही संतोष कर लेने की बात भगवान कृष्ण से कहते हैं और वे श्री कृष्ण से अपना संदेशा दुर्योधन तक पहुँचाने का अनुरोध करते हैं भगवान कृष्ण मध्यस्थ बनकर संधि का प्रस्ताव ले दुर्योधन के पास जाते हैं पर दुर्योधन उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता वह उद्धस्वर में कहता है अप्रयदम पुरा दत्तम राज्यम पर्वतोय मम अज्ञा वा, व भयाद वापि नई बाले जनादना न तद्य पुनर्लभ्यम पांडवे विष्णुनंदन ध्यमाणे महाबाहो मयि संप्रति केशव यावध्य तीक्षण शुच्या विध्येदग्रेण केशव तप्यपरीज भूमिर्न पांडवान्ती विष्णुनंदन श्रीकृष्ण पहले भी जो पांडवों को राज्य का अंश दिया था वह उन्हें देना उचित नहीं था परंतु मैं उन दिनों बालक एवं पराधीन था अतः अज्ञान अथवा भय से जो कुछ उन्हें दे दिया गया था उसे अब पांडव पुनः नहीं पा सकते केशव इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सुई की नोक से छिज सकता है दुर्योधन को भीष्पितामह आचार्य द्रोण विदुर एवं धितार्थ सभी समझाते हैं गांधारी भी उसे समझाते हुए कहती हैं प्रयक्ष पांडुपुत्राणाम यथोचितम अरिंदम यदीक्षसी सहामात्यो भोक्तुम अर्धम प्रदीयता शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों को उनका यथोचित भाग आधा राज्य दे दो युद्ध ही पांडवों के लिए एकमात्र विकल्प और धर्म पर दुर्योधन के सिर पर तो मृत्यु चढ़कर बोल रही थी उसने सभी की बात अनसुनी कर दी अतः पांडवों के लिए युद्ध के अतिरिक्त अपना न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का अन्य कोई चारा नहीं रह गया फिर दुर्योधन और दुशासन आदि के द्वारा समाज में जिस अधर्म की बेल सींची जा रही थी उसका प्रतिकार और नाश भी आवश्यक था इसीलिए भगवान कृष्ण युद्ध के लिए पांडवों को उत्साहित करते हैं और जब युद्ध की सारी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी शंख और बिगुल फूक कर युद्ध प्रारंभ कर का संकेत दिया जा चुका तो अर्जुन कहता है मैं नहीं लडूंगा। भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन तेरा पक्ष धर्म का है यह युद्ध तेरे लिए धर्म है स्वधर्म है अतः विचलन का त्याग कर और शस्त्र उठा इससे बढ़कर कल्याण प्राप्ति का रास्ता क्षत्रियों के लिए और दूसरा नहीं है इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म और न्याय पांडवों के पक्ष में है इसे भीष्म और द्रोण ही नहीं बल्कि धृतराष्ट्र और गांधारी भी स्वीकार करते हैं ये सभी मिलकर दुर्योधन को पांडवों को आधा राज्य वापस कर उनसे सुलह की सलाह देते हैं पर धीच दुर्योधन किसी की बात नहीं सुनता वह तो युद्ध ही चाहता है पांडव जब बारह वर्ष वनवासी थे तब भी वह सतत यही प्रयास करता रहा कि जैसे बने वैसे उनका खात्मा कर दिया जाए पर उसकी चाल सफल नहीं हो पाती भगवान कृष्ण अर्जुन को इन्हीं सब बातों का ख्याल दिलाकर समझाते हैं कि ऐसा अपने आप आया युद्ध तो क्षत्रियों के लिए महान कल्याणकारक होता है अर्जुन ऐसे धर्मयुद्ध को छोड़ो मत